म ज्ञातिरंध्र ज्ञानंजन शकय चक्षुर्मीलस्म श्री गुरव ग्रंथा नहीं नईपन्न चैतन्य महाप्रभु का उपदेश भक्ति ग्रंथ करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा शास्त्रों को निंदा करना वो भी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा कि जो वैष्णव भक्त है तो दूसरों को या दूसरे शास्त्र को निंदा नहीं करना तो इस दुनिया में कम से कम जो वैदिक संस्कृति में है जो आज का धर्म का नाम में चलते तो वेद शास्त्र मानते वेद पुराण गीता महाभारत रामायण उपनिषद वेदांत सूत्र इत्यादि जिसमें गीता और श्रीमद्भागवत सबसे महत्वपूर्ण है तो ये सब वेदिक शास्त्र हैं लेकिन देखते हैं कि दुनिया में दूसरे दूसरे जगह में दूसरा दूसरा शास्त्र प्रचारित होते है या तो अभी इस भारत में भी तो दूसरा शास्त्र उसका मतलब क्या है कि वो दूसरे दूसरे देश में उसका स्थिति वातावरण और संस्कृति के अनुसार जो वेद शास्त्र में प्रचारित है तो दूसरे देश में प्रचारित होते हैं। भगवान एक है नहीं है कि बहुत भगवान है भगवान एक है भगवान इसका क्या मतलब है जो परम है सर्वोपरि है तो सर्वोपरि खाली एक व्यक्ति हो सकती है दो तीन चार वैसे नहीं है तो भगवान सर्वोपरि है और सब प्राणी भगवान के संतान हैं। और भगवान चाहते हैं कि सब उनकी भक्ति करेंगे लेकिन भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ है तो इसलिए शुद्ध अति शुद्ध होना चाहिए इसलिए भगवान दूसरा दूसरा देश में दूसरा रूप में शास्त्र बताते हैं और दूसरा दूसरा प्रतिनिधि बेच देते हैं जैसे कि जो वैष्णव है तो दूसरा धर्म को कोई अपमान कभी नहीं करते और दूसरा दूसरा धर्म प्रचारक है जो सही प्रचार करते है जो धर्म का नाम अदनाशी करते है तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते लेकिन जो आ भगवान का नाम और भगवान का यश प्रचार करते हैं तो दूसरे धर्म के द्वारा ऐसे लोगों को हम सम्मान देते हैं और वैसे शास्त्र को भी हम सम्मान देते हैं वैदिक शास्त्र में भी दूसरा दूसरा शास्त्र है अठारह महापुराण है पुराण का मतलब क्या है जो पुराण काल का इतिहास है और दूसरा अर्थ है फुराण जो वेद को पूर्ण करते वेद में वृग साव अथर्व याजुर्स ये छतुर वेद में विशेषकर बहुत कर्मकांड या विधि है लेकिन वो वैदिक शास्त्र का सार नहीं है वैदिक शास्त्र का सार क्या है वेदार अहम एवं वेद हाँ श्री कृष्ण को मालम होना वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है लेकिन सब जो श्री कृष्ण सर्वोपरि है समझ नहीं ले सकते क्योंकि केवल जो शुद्ध पुण्यात्मा श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता समझ सकते हैं इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण भाव ईशां कतंग पापम जना पुण्य काम तिद्वन्व मोहन निर्मुक्ता भजंती मृढ़व्रता श्री कृष्ण कहते है कि कौन नरी भक्ति कर सकते ये गतंग पापं सब जो जगत निवासी पाप है एक न दूसरे प्रकार से पाप करते लेकिन जो पूर्व पाप से मुक्त होते है ये संग त्वंत्रगतम पाप हम जो सभी प्रकार पाप कर्ण बंद किया और जनानं पुण्य कर्मानम पुण्य कर्म करते तो पुण्य दूसरे दूसरे प्रकार पुण्य है पुण्य का साधारण मतलब क्या है तो कुछ आचार कर्म करने से हम स्वर्ग में भोग भोगविलास करेंगे तो वो एक प्रकार पुण्य कर्म है लेकिन भक्ति में पुण्य जो है वो अलग है जैसे कि भगवत श्रावण से भागवत श्रावण करने से आप पुण्य में होते हरि कृष्ण नाम जप करने से आप पुण्य में होते लेकिन वो साधारण पुण्य के समान नहीं है वही वो भक्तियों पुण्य होते हैं तो जो पूर्व जीवन में इस प्रकार पुण्य किया हा वो कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सके न ऐसा है एक प्रकार सुकृति या पुण्य है वो अज्ञात सुकृति कहलाते अज्ञात मतलब जो सुकृति मतलब पुण्य कर्म करते लेकिन नहीं जानते हैं कि वो पुण्य कर्म है जैसे कि भक्तों कृष्ण प्रसाद परिवेशन करते सबको कुत्ते को, को भी सबको कृष्ण भक्ति में कोई भेद-अभेद भेड़ नहीं है सब भगवान के अंश तो पहले कृष्ण प्रसाद पहले भक्तों को मनुष्य जाति को देना चाहिए और सब किरा कीट पक्षी कुत्ता बिल्ली सबको प्रसाद खिलाना चाहिए जो आत्मा कुत का शरीर में है उसका पाप कर्म का फल से उसका कोई ज्ञान नहीं है कोई विवेक नहीं है मैं कौन हूं सोचते मैं कुत्ता हूं उसका कोई चेतन नहीं है कि कुछ दिन के बाद मैं मर जाऊंगा और ऐसा प्रश्न कि मैं कौन हूं भगवान कौन है और कुत का मन में नहीं आ सकता वो कु का शरीर जैसे एक प्रकृति से निर्मित कैद करना है तो सभी भौतिक शरीर वैसे हैं। लेकिन अगर वो जीव जो कुत्ते शरीर में भदित होते अगर वो कृष्ण प्रसाद लेते हैं वो नहीं जानते ये कृष्ण प्रसाद है फिर भी वो कृष्ण प्रसाद की सेवा करने से उसका फल होगा क्या फल होगा तो वो पुण्य से वो भक्तियों पुण्य से उसका अगली जीवन मानव जीवन होगा तो जो कुत्ते शरीर में है तो कैसे ही कुत्ते क्योंकि उसके पहले मानव शरीर में अधिक पाप करने वाला था जो पाप करते हैं क्या क्या होता है तो नीच चल न हैं है आ? वो कुत्ता ऊंट बिल्ली सांप नाचली इत्यादि तो पाप करने से वैसे होते हैं और जो आज कुत्ता है तो कोई निश्चित नहीं है कि उसका अगली जीवन मानव जीवन होगा क्योंकि चौरासी लाख की जीव जाती है उसमें खाली चार लाख मनुष्य जाति है तो जो आज का कुत्ते तो शायद एक लाख जीवन के बाद मानव शरीर प्राप्त करे, करेगा लेकिन आगरा वो जीव जो कुत्ते का शरीर में है थोड़ा कृष्ण प्रसाद लेते हैं या कृष्ण नाम सुनते हैं उसका कोई चेतन नहीं है कि मैं भगवान का पवित्र नाम सुनते हूँ फिर भी ऐसा पल मिलेगा कि वो नाम सुन से वो सब पाप जो है हरण हो जाएगा और वो अगली जीवन में मानव सूर्य में रहेगा हरी नाम हरी वो नाम हरी उसका मतलब जो हरण करते जो दूसरों से लेते हैं जो चोरी करते तो हरी एक चौर है मखन चौर चित्त चोर, तो उनकी चोरी खराब नहीं है जब भगवान हमसे लेते हैं, वो हमारे परम कल्याण के लिए तो अगर हरि नाम सुनेंगे तो हमारे हमारे परम फल होगा तो सब पाप जो है कलश हो जाएगा भगवान हरि की कृपा से तो जो आ, जो कुत्ते का शरीर में है मानव जीवन प्राप्त करते है और उसके अलावा यही पुण्य मिलते है कि वो अज्ञात है स्वीकृति से अज्ञात मतलब वो नहीं जानते नहीं जान के भी सुकृति पुण्य मिलते है तो जो अभी मानव शरीर में है पहला जीवन कृत्य शरीर में तो उसका हृदय में भक्ति के लिए कुछ रुचि होगी बीज रूप में लेकिन कुछ कुछ ही होगी तो ये हम जनान पुण्य कर्म जो पुण्य कर्म करते थे पहला जीवन में द्वंद्व मोहन निर्मुक्ता जो द्वंद्व मतलब अहम न मेरा, मैं, मेरा, वो दृष्टि से मुक्त होते हैं मतलब जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होते है वजंती मांग दृढ़ व्रता दृढ़ रूप से एकदम निश्चित भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सब वो उन्नत स्तर पर नहीं है इसलिए श्री कृष्ण की दया से मानव समाज में दूसरा दूसरा शास्त्र है जो नीच स्तर पर है ऐसे लोगों को उठा लाना के लिए दूसरा शास्त्र है जैसे कि अगर हम सबको बतेंगे मंश मत खा तो सब तैयार नहीं है मंस खाना पाप है लेकिन सब तैयार नहीं है वंश त्याग करने के लिए तो इसलिए शास्त्र में भी विधि है मंश खाने के लिए शिव पुराण में विधि है कि अमावस्या रात को जब घर अंधेरी होते हैं तो एक निर्जन जगह में एक बकरी का गला खत कर सकते हैं और खाली को मां काली को अर्पण करना है। और क्या बताना चाहे मांग सखीति मंस मांस इस शब्द का क्या मतलब माम सहा मतलब मैं आप उसका मतलब कि अभी मैं आपका कट आपका गला कटते हूं लेकिन अगली जीवन में तुम अवसर मिलेगा मेरा गला कटना माम साह तो ऐसा है कि शास्त्र का उद्देश्य नहीं है तो सबको मंस खाने के लिए और पशुओं का हत्या करने के लिए उत्साही बनाना लेकिन क्योंकि आ, ऐसे लोग है जो मंश कहेंगे तो ऐसे लोगों का धीरे धीरे धीरे धीरे उधार करने के लिए ऐसी विधि है तो एक बार मेहनत नहीं उसके ज्यादा नहीं है वंश कर सकते है और ऐसे सिस्टम करके नहीं है कि या दुकान जाके आ, कसाई दुकान जाके आप खरीद सकते नहीं वो बहुत और बहुत बहुत बहुत ज्यादा पाप होते है वैसे शास्त्र विधि के अनुसार भी अगर हम आप कोई पशु का हत्या करेंगे वो भी पाप होते देखिए लेकिन आ, वो पाप कम होते हैं है क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार है तो शास्त्र का उद्देश्य नहीं है लोग मांसाहहा में डलाना लेकिन ऐसे लोग का मांसाह को सीमा देना के लिए और तो जैसे की वो लोग तो वैदिक संस्कृति में आ सकते हैं शास्त्र में ऐसा विधि है तो समझना चाहिए कि शास्त्र का यही उद्देश्य है और वैसे ही शास्त्र को निंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा कहने से अभी मैं तुमका गला काटता हूँ और बाद में तुम मुझको खटेंगे तो आ, आशा आशा होते है कि लोग अगर ऐसे मंत्र हैं तो उसका चेतन उदित होगा कि मैं क्या करता हूँ अभी मैं मांस खाता हूँ लेकिन अगली जीवन में मैं ऐसा बकरी होगा और मेरा गला कट हो जाएगा तो क्या करना चाहिए फिर अगर ऐसा चेतन होते तो वो पशु हत्या बंद करोगा और दूसरे स्तर उच्च स्तर पर स्थित हो जाएगा मतलब अब दूसरे शास्त्र पर रहेगा जिसमें मतलब वो जो कला काटते, है काटते, खाते है वो सबसे निम्न स्तर में है तो दूसरा शास्त्र पढ़ के हा वो सब नहीं करे करेगा तो अभी हम सब मंस खाना शराब पीना, शराब पीना उसके लिए भी शास्त्र में विधि है लेकिन रोज नहीं है तो यज्ञ में एक प्रकार यज्ञ तामसिक यज्ञ में वैसे करना है लेकिन शास्त्र का मतलब लो, लोगों को उत्तीर्ण करना तो इस प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्र है लेकिन समझना चाहिए कि श्रेष्ठ शास्त्र है जो हमारे परम कल्याण व्यक्त करते है तो परम कल्याण क्या है शराब नहीं पहनना मंस नहीं खनना वो बहुत निकृष्ट है शुद्ध कृष्ण भक्ति करना तो जो शुद्ध कृष्ण भक्त दूसरे शास्त्र को निंदा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि वो शास्त्र का उद्देश्य है लोगों को धीरे धीरे उत्तम स्तर पर देना। लेकिन वास्तव में क्या क्या है इस कल युग में वो सब शास्त्र कोई नहीं पालन करते कोई अमावस्या रात को वो खाली माँ की पूजा वही से करके खाली एक बार महीना में मंश नहीं करते तो वो रो, लोग रोज करते अगर काफी पैसे जैब में है तो रोज करते जो पापा पापाचारी है तो इसलिए इस कल युग में हरे रणनामा हरे रणनामा हरे रनामा एवं केवलम कलो न सेव न सेव न सेव गतिरण्यता इस कल युग में दूसरा शास्त्र की विधि पालन कोई फायदा नहीं होगा लोग पालन नहीं करते पालन करने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि लोग शास्त्र सीखे शास्त्र की विधि पालन नहीं करते तो क्या करना चाहिए इस कल युग में नाम करो यही शास्त्र का मर्म है सबके लिए हरि नाम करना चाहिए क्योंकि आज कलीयुग में सब पापी है क्या हो गया इस भारत में भी जो पुण्य भूमि कह लेते अभी पाप भूमि बन गए हैं और सब जो पुण्यशाली परिवार के हैं, वे भी सब कुछ करते सब कुछ करते सब कुछ करते कोई रिस्ट्रिक्शन uh, नहीं होते जैसे कि मैं ज्यादा समय गुजरात में रहता हूं तो पी सौ पहले या अंड शब्द हिंदू हिंदू uh, परिवार, कोई हिंदू परिवार में वो अंडा का शब्द है कोई नहीं बोलता था और अंडा है तो कभी भी नहीं देखा अभी कोने कोने में ऑमलेट बनाते जाएगा और बंबई रहने वाले गुजराती गर्व से ही कहते है कि हम गुजराती हैं और हम सब कुछ करते तो ऐसा क्या नुकसान भारतीय संस्कृति में जो आ, शुद्ध संस्कृति है जो श्रेष्ठ संस्कृति है अभी लोग सोचते हैं, वो सब आउट ऑफ डेट वो पुराने काली है hey. तो अभी हम मॉडर्न है मॉडर्न का मतलब बदमाश तो यही समझना चाहिए कि वो सब पाप आचार करने से आपका क्या होगा आपका पूरा नुकसान होगा आपका पाप कर्म का फल भोग करना पड़ेगा इसलिए नाम करो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नष्टे वन शेवन तब कर्म करने से इस जीवन में भी खाली चिंता होगा और अगली जीवन हो क्या होगा कहना नहीं चाहे तो नाम करो इस जीवन में भी आप निश्चिंत होंगे और आपका अगली जीवन वैकुंठ में गोलोक में होगा तो ये एक नियम है कि भक्तों दूसरा शास्त्र को और दूसरा धर्म फंथन अवलंबन करने वाले को निंदा नहीं करते हैं। पूर्व विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण साहब ओपरी है भगवान है और शांति में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं जानते हैं कि ये कृष्ण भक्ति कन्ना सब लोगों के लिए फर हम है फिर भी दूसरे लोग जो अच्छी तरह से दूसरा धर्म पालन करते हैं वैसे लोगों को निंदा नहीं करते हैं हरे कृष्ण